स्वामी जी कोलम्बो कैंडी अनुराधापुरम जाफना आदि श्रीलंका के दर्शनीय स्थानों पर जाकर व्याख्यान आदि के द्वारा नवयुग के संदेश की घोषणा करने के उपरांत दक्षिण भारत के पामबन बंदरगाह पर उतरे रामनाथ के राजा ने आगे बढ़कर उनकी संवर्धना की फिर सब ने रामेश्वर दर्शन किया और रामनाथ को गए वहाँ से वे परम कुड़ी कुम्भपोणम होते हुए मद्रास पहुँचे मार्ग में स्वामी जी को कई स्थानों पर व्याख्यान देने पड़े और लगभग हर स्टेशन पर बहुत से दर्शनार्थियों की दर्शनाकांक्षा पूरी करनी पड़ी मद्रास ने उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और वहाँ का शिक्षित समाज उनके उदार संदेश को संपूर्ण हृदय से अपनाकर कर उसे भारत में प्रसारित करने को उतावला हो उठा मद्रास से जहाज द्वारा स्वामी जी कलकत्ते के निकट समुद्र तट पर उतरे और वहां से ट्रेन द्वारा 20 फरवरी अठारह सौ संतानवे ईस्वी को अपनी जन्मभूमि एवं साधना भूमि कलकत्ता पहुंचे अन्य नगरों की ही भांति कलकत्ता ने भी उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ ग्रहण किया स्वागत अभ्यर्थना आदि के पश्चात स्वामी जी आलम बाजार मठ जाकर अपने गुरु भाइयों से मिले इसके पश्चात महानगरी की सभा समितियों में उनके व्याख्यान होने लगे इसे जन जागरण का एक अमोख उपाय जानकर स्वामी अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए इन कार्यों के माध्यम से उत्साहपूर्वक जनसेवा में लग गए परंतु साथ ही वे यह भी जानते थे कि इसका फल स्थायी नहीं होगा स्थायी फल की प्राप्ति के लिए एक ठोस संस्था का गठन और योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण भी आवश्यक है अमेरिका में रहते समय से ही वे इस दिशा में प्रयास कर रहे थे और इस कार्य के लिए धन संग्रह एवं पत्रों द्वारा उपदेश देते रहते थे अब कलकत्ते पहुंचकर उन्होंने भूमि की प्राप्ति संघ गठन तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया इतनी विराट योजना की पूर्ति के लिए विपुल उद्यम उत्साह की आवश्यकता थी परंतु मन प्राण के चाहने पर भी शरीर सर्वदा आवेग के साथ चल पाने की क्षमता नहीं रखता स्वामी जी कहा करते थे मेरा कार्य विद्युत के समान क्षिप्र और वज्र के समान दृढ़ होगा दूसरी ओर अंतर्यामी प्रभु उन्हें अपनी अज्ञात भाषा में कह रहे थे कि समर्थ लोक में अब उनके थोड़े ही दिन शेष बच रहे हैं अत इस अल्पकाल में ही अपने विराट कार्य की नींव सुदृढ़ करने में अपनी पूरी शक्ति लगाने लगे। इस प्रचंड भावधारा को वहन कर पाने में अक्षम उनका शरीर इतनी कम उम्र में ही मजबूरी प्रकट करते हुए आसन्न संकट की ओर संकेत करने लगा अतः आरोग्य लाभ के लिए उन्हें शीघ्र ही दार्जिलिंग जाना पड़ा जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक कर्म व्रत ग्रहण किया है जिनका हृदय जीव के कल्याणार्थ क्रंदन कर रहा है क्या सुदृढ़ हिमालय की निर्जनता उनकी चिंतन धारा को विश्राम दे सकेगी परंतु विश्राम आवश्यक होने पर भी विश्व विस्तृत विवेकानंद के लिए उस समय वह अति दुर्लभ था वे जब जहाँ कहीं भी जाते उनकी किर्ति वहाँ पहले ही पहुँच सैकड़ों अनुरागियों को निकट खींच लाती अतः चर्चा वार्तालाप आदि में उनकी बची खुची शक्ति भी समाप्त तो होने लगी फलस्वरूप पर्वत निवास के समय भी विविध धर्म चर्चाएं चलने लगी और साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन का मानसिक रेखाचित्र भी उभरने लगा अप्रैल के अंत में मठ को लौटने के बाद एक मई को स्वामी जी ने उस कल्पना को साकार रूप देते हुए रामकृष्ण मिशन का गठन किया सर्वसम्मति से वे स्वयं ही उसके सभापति चुने गए तथा स्वामी योगानंद और स्वामी ब्रह्मानंद क्रमश उप और कलकत्ता केंद्र के अध्यक्ष बलराम मंदिर में सभी साधु एवं गृहस्थ भक्तों की उपस्थिति में उनकी कामनाओं के साथ इस बहुप्रतीक्षित तथा बहुजनवांचित संस्था की स्थापना कर स्वामी जी बहुत कुछ आश्वस्त हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरुदेव ने उन पर जो कार्यभार सौंपा था उसका कम से कम आंशिक श्री गणेश तो हुआ इस प्रकार एक व्यक्ति का कार्यभार बहुत से लोगों में वितरण कर देने से प्रतीत हो सकता है कि स्वामी जी का कर्तव्यभार कुछ घट गया परंतु स्वामी जी इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि प्रश्न उठा प्रतिष्ठित संघ का संचालन कौन करेगा अतः युवकों के प्रशिक्षण आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक था इधर उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट के कारण उनका अल्मोड़ा जाना निश्चित हुआ परंतु शारीरिक दुर्बलता के कारण क्या कर्मवीर कभी चुप बैठ सकते हैं अथवा निषेध करना आवश्यक है इस विषय में सबकी सहमति होने के बावजूद क्या कोई दैव परचालित महामानव की इच्छा के विरुद्ध मुख्य हो सकता है अतः अल्मोड़ा रवाना होने के पूर्व क्षण तक सारा समय कर्म व्यस्तता में ही व्यतीत होता रहा और वे वार्तालाप शास्त्र चर्चा नई नई योजना का निर्माण तथा उन्हें पूरा करने का प्रयास करते रहे इस समय की एक घटना उल्लेखनीय है एक दिन स्वामी जी अपने शिष्य शरत चक्रवर्ती को सायण भाष्य के साथ वेद पढ़ा रहे थे ऐसे समय महाकवि गिरीश के आ जाने पर स्वामी जी उनसे विनोद करते हुए बोले जिसे तुमने तो यह सब पढ़ा नहीं सिर्फ कृष्ण विष्णु आदि लेकर ही जीवन बिता दिया गिरीश बाबू दीनतापूर्वक वेद को प्रणाम करते हुए बोले जय वेद रूपी श्री राम कृष्ण की जय परंतु लोक चरित्र के कुशल पार की गिरीश बाबू जानते थे कि विवेकानंद बाहर से चाहे जितना भी ज्ञान प्रचार क्यों न करे उनका हृदय अत्यंत कोमल है अतः शिष्य शरत चंद्र के सम्म स्वामी जी का वही रूप अभिव्यक्त हो इस इच्छा से उन्होंने अपनी कवित्वपूर्ण भाषा में भारतवर्ष के दुख दैन्य का मार्मिक वर्णन करते हुए अचानक प्रश्न किया बोलो तो सही यह सब दूर करने का कोई उपाय तुम्हारे वेद में है, है क्या स्वामी जी अपने हृदय का आवेग न संभाल सके उनकी आँखें नम हो गई नाट्याचार्य गिरीश चंद्र ने तुरंत ही शिष्य चरत को स्वामी जी का वह रूप दिखाते हुए विजय के अभिमान में कहा देखा ना, अपने गुरुदेव का हृदय इन्हीं दिनों स्वामी जी नारी शिक्षा के बारे में भी उत्साही हुए थे और तपस्विनी माता द्वारा संस्थापित महाकाली पाठशाला देखने के बाद उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी स्वामी जी की 6 मई अट्ठारह ईस्वी को अल्मोड़ा यात्रा से लेकर 16 अगस्त अट्ठारह ईस्वी को द्वितीय बार अमेरिका जाने तक की घटनाओं का हम संक्षेप में ही वर्णन करेंगे अल्मोड़ा से पंजाब होकर काश्मीर जाते समय मार्ग में सर्वत्र ही उन्हें अंग्रेजी और हिंदी में व्याख्यान देने पड़े काश्मीर से लौटते समय उन्होंने सियालकोट और लाहौर आदि स्थानों में व्याख्यान दिए उनमें उनका लाहौर व्याख्यान अत्यंत अद्भुत और विचारोत्तेजक था लाहौर से वे देहरादून जाए आए तत्पश्चात राजपुताना भ्रमण के लिए प्रस्थान किया अठारह ईस्वी जनवरी में वे कलकत्ता लौट आए जब स्वामी जी उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे उसी समय बंगाल के विभिन्न स्थानों में अकाल की विकराल छाया पड़ने लगी थी अतः रामकृष्ण संघ के सन्यासी स्वामी जी की प्रेरणा से अपने प्रथम सेवा कार्य में जुड़ गए स्वामी जी दूर रहने पर भी धन तथा निर्देश भेजते हुए उनकी सहायता करते रहे स्वामी जी के कलकत्ता लौटने के बाद ही रामकृष्ण मिशन की भावधारा अज्ञात रूप से एक नवीन प्रवाह में बहने लगी 28 जनवरी 1898 सौ को भगनी निवेता निवेदिता स्वदेश तथा घरबार की ममता त्याग कर भारत की सेवा करने के उद्देश्य से गुरुदेव के श्री चरणों में आ उपस्थित हुई इसके अतिरिक्त श्रीमती ओलीबुल मिस मैक्लाउड और सीवियर दंपति पहले ही आ चुके थे अब विवेकानंद का कार्य था इन सबको भारत के कार्य के अनुरूप ढालना उनका यह प्रयास किस हद तक सफल हुआ इसका परिचय हमें यथासमय प्राप्त होगा